सोती ने शोरी और कोषिक को उसे दे दिया। उसी वंश में तपा, क्रोधनु, विर्जा, श्याम और सुन्चिये नाम के पुत्र पैदा हुए। संततिहीन श्याम वन को चले गए। उसको राजरिची की उपाधि मिल गई थी। वह भोज तत्व की बुराई करता था, जो मनुष्य श्रद्धा सहित भगवान कृष्ण के जन्म चरित्र को पढ़ता। और सुनता तथा दूसरों को सुनाता है उसको सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं प्रजापति महातेजस्वी भगवान विष्णु विहार करने लगे मनुष्ययोनि में कृष्ण रूप में अवतीर्थ हुए थे भगवान कृष्ण अपनी समस्त कांति से समन्वित होकर वासुदेव की कठिन तपस्या के फल सरूप देवी देवकी के गर्भ से पैदा हुए थे जो सृष्टि के प्रारंभ काल में प्रजापति ब्रह्मा जी की सृष्टि करते हैं वे ही आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने आदिति के पुत्र रूप में पैदा हुए थे वे यादव नंदन भगवान श्री कृष्ण ने आदिति के पुत्र होकर देव देव विष्णु और इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र के नाम से प्रसिद्ध होते हैं राज ऋषि विद्वान जी का कुल परम पवित्र हुआ, जिसमें प्रभु नारायण स्वाही मनुष्य रूप में आत्रित हुए हैं। जिस समय भगवान श्रीकृष्ण पैदा हुए, उस समय पर्वत हिलने लगे और सागर कापने लगे, अग्नि होत्र स्वाही प्रज्विलित हो गए, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और सूर्य चंद्रमा नक्षत्र ग्रह इत्यादि चमक उठे। � उस समय जयंती नाम की रात्रि थी और निजे नाम का मुहूर्त था जिस समय कमल नेत्र भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया उस समय इंद्र ने मेघों से पुष्टि की वर्षा की और जो हजार उगंधर ने और मैर्षों ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की तथा नाचगान करने लगे वासुदेव जी ने श्री वत्सिन् चिन्ह से सुशोभित भगवान को पुत्र रूप में देखा और कहा कि हे प्रभु आप अपने इस रूप को छोड़कर बालक रूप में आई हे भगवन मैं कंस से बहुत दुखी हूं उसने मेरे सभी बड़े सुंदर पुत्रों को मार डाला है मैं आपसे इतनी प्रार्थना करता हूं वासुदेव की इस प्रकार दुख भरी कमल नेत्र भगवान कृष्ण ने अपने उस दिव्य रूप को समेट लिया वासुदेव जी ने अपने पुत्र कृष्ण को उनकी आज्ञा नंद गोप के घर जाकर यशोदा की गोद में दे दिया उस समय संयोगवश नंद जी की स्त्री यशोदा जी भी देवकी जी के साथ ही गर्भवती थी जिस रात को भगवान श्री ने जन्म लिया उसी रात को यशोदा के गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वासुदेव जी ने भगवान श्रीकृष्ण को अच्छी प्रकार माता यशोदा की गोद में छिपा दिया और उस यशोदा की कन्या को लेकर आ गए हैं। वासुदेव जी ने नंदगोप को श्रीकृष्ण भगवान को दे दिया और कहा कि आप मेरे इस बालक की रक्षा करिए। तुम्हारा यह पुत्र सबकी भ और यह दु:ख का उद्धार करने वाला है देवकी का यह बालक चिर अभिलाषी गर्व है यह हमारे सभी दुखों को दूर करेगा इस प्रकार कहकर वासुदेव जी अपने घर लौट आए और उग्रसेन के पुत्र कंस को राजा वासुदेव जी ने उस कन्या को दी दिया और कहा कि हे राजन इस कन्या ने जन्म लिया है अपनी बहन देवकी की, की कन्या हुई पैदा सुनकर पापी कंस ने अच्छे बुरे का कुछ ध्यान ना करके उसको भी प्रसन्न होकर छोड़ दिया। वह मूर्ख कहने लगा कि यदि कन्या ही उत्पन्न हुई है तो उसे मरी ही समझना चाहिए। इस प्रकार राजा कंस कंस से छूटकर वह कन्या वृश्चिक ग्रह में सुखपूर्वक दिन दूने बढ़ने लगी। वसुदेव देव की भी उस कन्या को पुत्र की भांति पालने लगे देवगण अपने में उसकी उत्पत्ति की बात करने लगे प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा कि यह देवी एकदश भगवान की रक्षा हेतु स्वयं अवतरित हुई है यादव वंश के मनुष्य उसकी श्रद्धा से पूजा करेंगे भगवान कृष्ण की रक्षा इन्हीं एकादशी देवी ने की है ऋषि भोज वंश के राजा कंस ने वसुदेव के छोटे-छोटे सभी पुत्रों को किस कारण से मार दिया इसका वर्णन आप विस्तार सहित बतलाइए सूत जी बोले हे ऋषो दुष्ट राजा कंस वसुदेव जी के पहले वचन तथा आकाशवाणी के कारण ही वसुदेव के आठवें पुत्र से मेरा काल है इस कारण वसुदेव के सभी पुत्रों को मार डाला इसी कारण से वासुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को पैदा होते ही गोकुल को पहुंचा दिया और गायों के बीच में भगवान पुरुषोत्तम का लालन पालन हुआ था इसी के विषय में यह कथा प्रचलित है युवराज कंस वासुदेव देवकी के रथ को हाकता है वह अपनी छोटी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था एक बार जब वह रथ हाँक रहा था तो आकाश मंडल से आकाश वाणी हुई कि हे कंस जिसे तुम प्रेम वस अथवा जी को प्रशन करने के लिए रथ पर घूमाते हो उसी के साथ वे गर्व से तुम्हारी मृत्यु होगी इस दिव्य कठोर वाणी को सुनकर कंस सदा बेहित होता था जब उसने यह वाणी सुनी तो शीघ्र ही तलवार लेकर देवकी को मारने की इच्छा प्रकट की प्रतापशाली राजा वासुदेव ने ऐसी स्थिति देखकर उग्रशेन के पुत्र कंस से परम सौहार्द तथा प्रेम पूर्वक इस प्रकार कहा कि यादव नंदन क्षत्रिय जाति के मनुष्य कभी भी किसी भी स्त्री का वध नहीं करते इस कार्य के लिए एक उपाय बताता हे पृथ्वीपति कंस, इस तुम्हारी बहन देवकी के सातविगर्व से जो संतान उत्पन्न होगी, उसको मैं तुम्हें दे दूँगा। उस समय तुम उस बच्चे का कुछ भी करना, हे विपुल, दान करने वाले नर, श्रेष्ठ तुम उसका जो चाहो कर सकते हो। इसके सातविगर्व की तो क्या? मैं इसके समस्त गर्व के बच्चों को तुम्हे� वासुदेव जी की बात मानकर देव की जी को जीती देखकर बहुत खुश हुए और उनके सभी पुत्रों का संघार राजा कंस कर देता था ऋषि बोले हे सूत जी ये नंद गोप और वासुदेव जी कौन थे जिनसे भगवान नारायण पैदा हुए थे ये यशश्वनी देवकी कौन थी ये नंद की पत्नी यशोदा जी कौन थी जिन्होंने भगवान का पालन पोषण किया इन सब की बारे में आप बतलाईए सूत जी बोले हे hey ऋषियों नंद आदि पुरुष कश्चप के अनसभूत थे और यशोदा जी तथा और स्त्रियां अदिति अंशभत थी महाबाहु भगवान कृष्ण ने देवकी के सभी मनोरथों को पूर्ण किया था ये देवादि देव भगवान योगेश्वर कृष्ण अपनी योग माया से समस्त संसार को मोहित करके तथा धर्म के नष्ट हो जाने पर स्वयं ही अवतीन हुए भगवान कृष्ण उरुकम की कन्या उरुकमणि को हर ले आए थे उन्होंने नग्नजीत की कन्या सत्या सत्राजीत की कन्या सत्राजीती सत्यभामा जामवती रोहणी सेविया सुदेवी भाद्री सुशीला कालिंद्री मित्रविंदा लक्ष्मण जालवासिनी इत्यादि हजार कन्याओं के साथ विवाह किया था इंद्र ने देवताओं से सलाह करके स्वर्ग की परम सुंदरी अप्सराओं के 14 गुणों को मृत लोक में पहुंचा दिया वे सभी वासुदेव की पत्नी होने के कारण राजाओं के घरों में पैदा हुई रुक्मणी ने प्रद्युम्न चारु देशणे तथा सुदेशणे शरभ चारु, चारु चारु चंद्र भद्र चारु चारु विंधा नाम के पुत्र तथा चारु मही नाम की कन्या को पैदा किया सत्यभामा ने सानू भानु अक्षी रोहित मन्त्रे जरांध का ताम्रवक्षा भूमरी जनंधम नाम के पुत्र तथा भानु भूमारिक ताम्रपर्णी और जरंधम नाम की चार कन्याएं पैदा की